श्री रा महराज कीरत तपस्वीद नारदीर्मुन तपस्वी ही तपस्वाध्यायत मुनिपुंगवम नारद् परिपक्व अच्छे तपस्वी वाल्मीकि जी ने वक्ताओं में श्रेष्ठ तप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले मुनुश्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी महाराज से पूछा यह पहला श्लोक है इस श्लोक का आरंभ त तो से हो रहा है अर्थात इस ग्रंथ का आरंभ त तो से हो रहा है तपस्वाध्याय निरतम और उत्तरकांड में जब अंत वाला श्लोक आएगा तो अभी त से ही समाप्त होगा जनस् सूद्रोपी महत्व मीयात तो से शुरू होकर के त तो से समाप्त हो रहा है अर्थात यह ग्रंथ सी गायत्री मंत्र के द्वारा अनुप्राणित है गायत्री मंत्र भी त से ही शुरू होता है और त में ही उसका परिसमापन होता है तत से शुरू होता है और प्रचोदयात के त में उसका परिसमापन होता है उसमें चौबीस अक्षर हैं इसमें चौबीस हजार श्लोक हैं एक, एक हजार श्लोक एक एक अक्षर की व्याख्या है ऐसा संतलोक कहते हैं और गायत्री मंत्र का ये बीज रूप है ये श्रीमद वाल्मीकि रामायण तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदांबरम नारदम परिपत्र वाल्मीकिनि पुंगव नारद जी महाराज सिर्फ श्री वाल्मीकि जी महाराज ने पूछा नारद जी का विशेषण करते हैं तपस्वाध्याय ने यही मंगलाचरण दिया तपस्वाध्याय निरतम तपस्य स्वाध्याय तपस्वाध्याय तयोर निरतम जो तप और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहते हैं नारद जी महाराज तप और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहते तब मने राम जी के अनसन से बढ़कर बढ़ की कोई तप नहीं है अनसन मनी भूखे रहते इसे एकादशी व्रत वगैरह इससे बढ़कर कोई तप नहीं है अस्वाध्याय मने वेद इस प्रकार तप और स्वाध्याय में महर्षि लगे रहे। दूसरा अर्थ है ऐसे कह दे रहा हूं पहला श्लोक इसलिए स्वास्थ्य कह दे रहा हूं तब अस्वाध्याय निर्धन तप मने रामजी ये सब शास्त्रों के द्वारा अनुप्राणित अर्थ है तप मने रामजी अस्वाध्याय मने तत्संबंधी अध्ययन तो राम से संबंधित जो अध्ययन है उसका नाम है तपस्वाध्याय श्री राम से संबंधित साहित्य के पढ़ने में ही दिन रात लगी रहती है इसलिए तपस्वाध्याय निरंतर और वाघ विदांबरम वाघ विद जो है उनमें श्रेष्ठ हैं वाक मनी क्या होता है रामजी वाद को दो तरह से समझा जा सकता है उचित असौ इतिवाद और उचित अनया इतिवाद जो उच्चारण किया जाए वह बात और जिस जिसकी कृपा से उच्चारण किया जाए वह भी बात तो उच्चित असौवाद वेद हो गया उच्चारण किया जाता तो वाघ विदामबरम वाक् माने वेद और विद माने जानने वाला विद्याने धातु है तो जानने वालों में जो श्रेष्ठ है उनमें ये सी नारद महाराज वाघ विदान बरफ और जो दूसरा है कि उच्चते अनया तो जिसकी कृपा से बोलने की सामर्थ्य प्राप्त हो सरस्वती वाक मने अब अवस वाक मने सरस्वती तो सरस्वती को जो विद अब यहां पर भी धातु का अर्थ बदल जाएगा अब यहां पर विद भी लाभ धातु वो लगेगा जिसकी सरस्वती के द्वारा जिसको अपना प्रसाद प्राप्त हुआ हो वो बाघवी उनमें श्रेष्ठ है अर्थात श्रेष्ठ सारस्वता श्रेष्ठ सरस्वती पुत्रा तेजाम मध्य वरम श्रेष्ठम ओके okay? तपस्वाध्यायी निरतम तपस्वी वाघ्वीरांबरम मुनि मुनिपुंगवम् मुनियों में श्रेष्ठ हैं माया मुनियों में पुष्य गौ पुं गौच पुंगवन है ना मुनिपुंगवम पूछा किसने वाल्मीकिसने वक्ता श्रोता दोनों का विशेषता लिखी वक्ता कौन है तपस्वाध्याय निरतम वाग और मुनि पुंगवम और बड़ा श्रोता कौन है कि तपस्वी परम तपस्वी रामायण के श्रोता और वक्ता का परिचय ये तपस्वी और वो तपस्वाध्याय निरत वाग और मुनिपुंड अब दोनों का नाम ले महाराज ये नाम हमारे यहां पहले जो रखे जाते थे ना एकदम वही नाम रखा जाता था जो गुण उसमें होता था या जो गुण होने वाला है वही गुण नाम निरर्थक नाम नहीं रखे जाते थे अब वाल्मीकि और नारद दोनों के नाम पर हल्की सी बात यानी इसके ऊपर अगर व्याख्या की जाए महाराज जी खाली नारद के ऊपर व्याख्या की जाए तो दो चार दिन की कथा छोटी पड़ जाएगी नारदम लेकिन जो दो चार दिन में कहूंगा वही हम दो चार मिनट में कह रहे हैं वही कहेंगे दो चार दिन में दिए नारदम नार, नार कहती हैं अज्ञान को जो अज्ञान है व्यक्ति का ना इसका नाम है नार नारम अज्ञानम और उसको द खत्म कर दे ये हमारे मन का अर्थ नहीं है यहां पर विद्वान लोग बैठे मेरी बात पर जवान पकड़ लेंगे अगर मैं गलत ले जाऊंगा और हम आपत तो अपने साथी बात भी बांध के चलती है। विद्वानों को मैं अपने साथी बांध के चलता हूं उनके कृपा मेरे साथ चले आते हैं है? ताकि हमसे कहीं स्खन न हो तो रामजी नार मने अज्ञान द माने दो औ खंडरे से द दल लीजिए तो नारम अज्ञानम माने खंडय की तिथि नारद जो अज्ञान को खंडित कर दे तिलशा समाप्त कर दे उसका नाम नारद जो अज्ञान को समाप्त कर दे उसका नाम नारद लेकिन संस्कृत के शब्द जो हैं है कामधेन्न है। इनसे बहुते चले जाओ अब दूसरा समारोह नार मन ज्ञान मनुष्य में जो रहे उसका नाम है नार तो उसमें ज्ञान भी रहता है और अज्ञान भी रहता है तो नारमने ज्ञान नरस एकदम नारम ज्ञानम नार्मन ज्ञान और उस अबाम देने वाला दाधातु है नि? अब ज्ञान को जो दी उसका नाम भी नारद एकदम विरुद्ध जो अज्ञान को समाप्त कर दे उसका नाम नारद और जो ज्ञान को दे उसका भी नाम नारद है ना जो लोगों को भगवत स्वरूप का ज्ञान करावे जो लोगों को भगवत स्वरूप का ज्ञान करावे राम की कथा कह करके उपदेश करके नहीं गायन नारायण कथाम गायन नारायण कथाम सदा पाप भयापहा जो राम जी की कथा सुनाता है पाप और भय को नष्ट करने वाली जो राम कथा है उसको जो सुनाता है नारदो नास नृणाम अज्ञान जम तमहा अज्ञान नष्ट हो गया नारद और उसके बाद ज्ञान आएगा इसलिए भी नारद ये नारद नारद नारद बड़ा विचित्र व्यक्तित्व तो है ज्ञान ज्ञानदा का अर्थ जितने दुनिया में ज्ञान आज हैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा वो एक क्षमा करेंगे समय नहीं है जितनी दुनिया में आज ज्ञान है इस सारे ज्ञान का उत्स सारे ज्ञान का मूल नारद एक शब्दों में बात समाप्त करूं इसी की व्याख्या अगर चाहो तो चार दिन में करो एक शब्द में एक मिनट भी नहीं लगेगा नारद के चार शिष्यों का नाम गिना रहा हूं दो छोटे और दो बड़े दो बुढ़े और दो बच्चे नारद का बुढ़ा चेला बाल्मीकि जी महाराज नारद का दूसरा बुढ़्ढा ब्यास जी महाराज नारद का बच्चा चेला ध्रुव जी महाराज नारद का दूसरा बच्चा चेला पढ़ा दो बुढ़्ढे दो बच्चे आज भारतीय संस्कृति उठा के देख रहे हो इनसे भरी पड़ी है कि नहीं पड़ी है? इस नारद के ऋण से कौन ऋण हो सकता है आए कोई भारतीय संस्कृति का कोना सुना रह जाता अगर नारद का नाम ना होता लेकिन हा हंत क्लेश है दुख है कि आज नारद नाम की वो अवहेलना होती है हैं? चुगली किया लड़ाई लगा दिया गया नारद आए गए हमको बड़ा कष्ट होता है बहुत कष्ट नरद के व्यक्तित्व से लोग परिचित नहीं नरद का चरित्र अनोखा है हुँ? बस इतना ही कहूंगा एक अर्द और सुन लो नरमने भगवान सदगति प्रापयती थी नरह नरमने भगवान और नरम भगवंतम ददाती थी नारदा जो भगवान को दे दे उसका नाम नारदा दू को दे दिया प्रहलाद को दे दिया गोद बिछा दिया कि वाल्मीकि बड़ी अच्छी शादा है शूद्र तो है ये है वह है कुछ नहीं मारा हमारे अब शास्त्र में कई सूत्र उनको नहीं लिखा गया है। वो एक ब्राह्मण के बच्चे थे दुष्टों का उनका साथ पड़ गया वो स्वयं दुष्ट बन गए न तो मारो यही उनका काम हो गया कोई कथा नि है कहीं नाराद लेकिन दोनों प्रामाणिक है महात्मा मिले बाल्मी की महाराज के जीवन में इनकलाब पैदा हुआ सुधार हुआ और उल्टा नाम जपने लग गए राम मरा मरा जप बिगड़ी सुधरी राम विहाय मरा जपते बिगड़ी सुधरी कवि को किल होती उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मी की भय ब्रह्म समान जाकी जपीते बटमारहू उदार होते वाल्मी कीजिए महाराज मरा मरा मरा श्रद्धा भक्ति परिपूत हृदय से जपने लगे जपते जपते इसको तपस्वी कहते हैं मैंने कहा ना तपस्वी वाल्मीकि तपस्या का ये रूप है जपते जपते जबते देहास समाप्त हो गया देहाध्यास समाप्त देहा हो गया और जब अध्यास समाप्त हो जाएगा शरीर तो को काट लो पीट लो कुछ पता चलेगा नहीं डॉक्टर्स क्या करते हैं शल्य चिकित्सा क्या करते हैं अध्यास को ही समाप्त करते हैं इंजेक्शन देते समाप्त कर देते हैं सीसी चुकाते हैं अध्यास को समाप्त करते हैं। अंग को काटोरते कुछ जो काम आज सुई से किया जाता है वह काम लोग मंत्र से कर देते थे कितनी ही बात है मैंने देखा है मैंने अपने आंखों से देखा है मेरा एक्मिट उसका ऑपरेशन हो रहा था इंजेक्शन दिया गया इंजेक्शन फेल हो गया आप मेरी बात समझ रहे हैं वो इंजेक्शन ने काम नहीं किया वो अंग शून्य नहीं हुआ ऑपरेशन हो रहा था मेरा बड़ा गहरा दोस्त था डॉक्टर मेरी भक्त थे मुझे वहां पर थोड़ी देर के लिए खड़े होने की अनुमति मिल गई मैंने तो देखा बाद में मैंने उससे पूछा कि तुम थो थोड़ा हल्का सा ऐसे ऐसे कर रहे थे तुमको दर्द हो रहा था क्या तो क्या दर्द तो बहुत हो रहा था समझिए तो मैंने कहा क्यों दर्द होना नहीं चाहिए था तो क्योंकि इंजेक्शन तो हमारे ऊपर कोई लगे नहीं हम बहुत मालूम पड़ता था। चीर रहे हैं भर पा काट रहे हैं तुमने कहा तुम रोए नहीं चिल्लाए नहीं सह लिया उतनी शक्ति थी बेरी में हम यो यो क्यों कहते हैं कोई मैं रबड़ का बना हुआ कभी तो नहीं था, था तो आदमी तो शरीर का अध्यास समाप्त हो जाए यही तपस्या है हम आपको लंबी हो जाएगी कथा सुनाएंगे नहीं हम कभी आप रल मिलकर बैठेंगे तो सुना देंगे कि हमको भी एक, एक बार अध्यास समाप्त हो गया था और इतने इतने कंकर, इतने इतने कंकड़ के टुकड़े वो नहीं है यहां पर शख्स आने वाला था तो मैं पूछा देता, वो भी डॉक्टर है इतने इतने कंकड़ के टुकड़े मेरे पीठ में चुभे हुए थे अध्यास समाप्त हो गया था, मैं आराम से खर्राटे ले रहा था और जब मैं उठा तो जब कंकड़ निकाले जाने लगे तो मैं हाय हाय कर रहा था चीख रहा था रक्त की धार बह थी यह चुप गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा मैं सो गया असोता रहा यह मेरे जीवन की घटना है अध्यास समाप्त हो जाए ही तपस्या बाल्मीकि मरा मरा मरा कहते अध्यास समाप्त हो गया भूप समाप्त हो गई व्यास समाप्त हो गई प्राण अवरोध हो गया राम जी शरीर पर दीमक की लग सारे शरीर में दीमक बल्मी कुछ को बता बलिमी से हो गया शरीर उसके बाद वरुण देव की वर्षा हुई प्रसंग लंबा है वरुण देव की वर्षा हुई वर्षा से मिट्टी धुल गई उसमें से बाल्मीक पैदा हो गए ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी ने कहा आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा गया अथा प्रवीण महातेजा ब्रह्मा लोक पिता महा बल्मी का प्रभाव यस्मात तस्मात बाल्मीकि रीत्य सऊ बलिक से पैदा हुई इसलिए तुम्हारा नाम बाल्मीकि है वर्षा से बल मिट्टी घुड़ी इसलिए वरुण ने कहा मेरा पुत्र है वरुण बने चल इसलिए वरुण पुत्र भी इनके संज्ञा आई तथा प्राचीन सासीन और भृगुवंश में पैदा हुए थे इसलिए भृगुवंशी कहते हैं हमारे बाल्मीकि हैं इस तरह से तीन के पिता कहलाए तीन इनके पिता हो गए भृगुवंशी पिता हो गया वर्म पिता हो गए और बल्वी पिता हो गया अब तीनों नाम सार्थक हैं ये संगति लगेगी रामजी तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी बाग विदां नारदम परिपच्छ वाल्मीकि नारद जी महाराज से बताइए ये कथा राम जी के जमाने की है राम जी विद्यमान थे उस समय एक कथा लिखी गई ये रामानी कथा उस समय लिखी गई जिसमें रामजी थे राजा हो गए राजा होने के बाद ये कथा लिखी गई महर्षि वाल्मीकि पूछ रहे हैं िन सांप्रतम लोके गुणवान इस समय इस लोक में गुणवान कौन रहे वीरवान कौन रहे ये बताइए बताए आप सोलह गुणों में सोलह गुण पूछे महर्षि वाल्मीकि सोलह गुण पूछे उनका मैं कल पारायण कर दूरा सोलह गुण को उन्वसमिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीरवान एक एक की व्याख्या ये महाराज जी ये खाली बीस श्लोक हैं सोलह गुण तो महर्षि बाल्मीकि ने पूछे और लगभग छाछठ गुण छिहत्तर गुण महर्षि छाछठ और सोलह कितना होगा छाछठ सोलह छह चौरासी होगा ना तो अड़सठ अड़सठ गुण महर्षि भी कहें नारद जी महाराज देवर्ष महर्षि ने सोलह पूछे उन्होंने हा? बात कर कहे इस तरह से दोनों मिलाकर की चौरासी की संख्या होगी भा दोनों मिलाकर संतों ने कहा कि इन चौरासी को जान लो तो चौरासी लाख जो समाप्त ये चौरासी है ग्यारह ये चौरासी सूर्ण गुरु में प्रश्न किया ये भारत एक कौन ऐसा कौन ऐसा कौन ऐसा कौन और उन्होंने सबका उत्तर दिया राम राम नाम गुरुवान कहा कह राम वीरवान कहा राम प्रिय दर्शन कहा राम सबके उत्तर में एक उत्तर रामा राम राम राम राम शब्द सब जगह पहुंच गया था जितना राम शब्द पहुंचा उतना दुनिया में कोई शब्द नहीं पहुंचा रामू रामच्च रामी राम राम राम करणी करणी ज पंजन जहां जाओ राम राम राम राम सारे सारे देश में महाराज चाहे जहां चले जाओ जय राम जी जय राम, राम, राम, राम, राम, राम जी राम राम राम ऐसा कोई नाम नहीं पूछा कोई पूछाज तक हो बड़े मशहूर हुए हो लेकिन जय राम जी नहीं छूटा राम जी सीमित जगह पर जय कृष्ण भी लोग कह देते हैं क्योंकि सीमित वो ब्रज क्षेत्र ब्रज में भी इतिहास में जाओ तो राम रामेराम राम मैं महाराज जी भारत वर्ष के बाहर इतनी अपने संस्मरण नहीं सुनाने जा रहा लेकिन प्रसंग है भारत वर्ष के बाहर में कई जगह गया कई देशों में गया वहां पर मैंने देखा रामकथाएं प्रचलित लोगों ने अपने अपने देश के रामायण ग्रंथ भेंट की ये मेरे देश की रामायण ये मेरे देश की राम कथा सब जगह विभिन्न प्रकार से है तो राम राम राम सारे संसार में प्रचलित हो गया इस प्रकार से महर्षि देवर्षि नारद देवर ने महर्षि बाल्मीकि उस प्रश्न का उत्तर राम कौन है ये जो गुण कहे हैं आत्मवान को जिता क्रोधो हो द्वितिमान को उन्हें सुहा ये गुण नहीं है ये रामचरित्र है इसमें यही तो सुनाया है उन्होंने यही सुनाया है उन्होंने इसी में राम कथा पिरोई हुई है इसी में राम कथा पिरोई हुई है महाराज आत्मवान में जित क्रोध में द्वितिमान में अनुसूयक में इसमें रामकथा पिरोई हुई है इसको किसी संत के पास बैठो और इस नवास्त्र नहीं सुनी जा सकती कम से कम महाराज हमको अगर बताना हो तो तीन चार महीने में मत जरूर बताऊंगा तीन चार महीने से नीचे नहीं लगे तीन चार महीने के अंदर यह बताया जा सकता है कि किस एक वो भी पूरा नहीं वो भी एक सूत्र बताया जा सकता कि इस इस विशेषण में ये कथा तिरोही इस प्रकार से समूची राम कथा सूत्र के रूप में श्री नारद जी महाराज ने सुना और ही वाल्मीकि जी महाराज ने समूची राम कथा सुनी और सुनने के बाद अब आगे आगे कहते हैं कि नारदस्य से तो तद वाक्य सुक्य विशारद पूजया धर्मात्मा सह शिष्यों कथा सुनने के बाद नारद जी महाराज का पूजन किया अपने शिष्यों के साथ और नारद जी महाराज आकाश मार्ग से आगे चले गए श्री वाल्मीकि कथा सुनने के बाद अपने शिष्यों को साथ में लेकर के स्नान कर एक शिष्य भरद्वाजी महाराज उनको साथ में लेकर के स्नान करने के लिए तमसा के किनारे गए तमसा के किनारे गए बड़ा निर्मल जल था कीचड़ नहीं था वहां पर और उसी के समीप में एक पक्षी का जोड़ा टहल रहा था तस्भ्यास ये तो मिथुनम उसी के समीप एक पक्षी का जोड़ा टहल रहा था और अनपाई थे उन दोनों में बड़ा प्यार था आपस में तस्भ्यास हेतु मिथुनम चरंतम अनपायीनम उनमें बड़ा प्यार था आपस में वो लोग घूम रहे थे और उधर से एक बहेलिया आया और बहेलिये ने खींच करके बाण मार दिया जो नर पक्षी था वो मर गया जो स्त्री थी वो चिल्लाने लगी और उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर के महर्षि का हृदय तड़प उठा साधु का हृदय था साधु का हृदय था तड़प उठा चीतकार कर उठा करुण कंदित हो उठा हा अरे दुष्ट अरे क्रूर अरे पाषाण हृदय तू इस पक्षी को मार करके क्या लाभ मिला तेरे मैं श्राप दे रहा हूं कि जिंदगी में तुझे कभी शांति न मिले और श्राप देने में एक श्लोक निकल गया मां निषाद प्रतिष्ठात्म अगम शास्वती समयत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधी काम मोहितम मिषाद प्रतिष्ठान अरे निषाद अरे बहेलिए अरे अरेदय अरे क्रूरृदय अरे पाषाण तो जिंदगी में जिंदगी में शांति कभी न प्राप्त कर सके अनंत काल तक तो शांति जो कि इन दोनों प्रेमियों में से एक प्रेमी पक्षी को तूने मार गिराया काम मोहित स्ने तानिषाद प्रतिष्ठान तम अगम शास्वती साम यथुना एकम अवधी काम स्कार्थ अर्थ अनेक अर्थ महात्माओं ने टीकाकारों ने संतों ने किए हैं उन्हीं के चरणों में बैठ के मैं भी एक अर्थ प्रस्तुत कर रहा हूं इसमें मंगला चरण है अभी ये अर्थ बदल रहा है देखिए मानिषाद संबोधन हो गया हे मां निषाद हे मां निषाद मां निषाद मने मां मने लक्ष्मी उनके पास जो निषदन करे निशिदति श्री लक्ष्मी जी के पास जो बैठे या लक्ष्मी जी को जो अपने पास बैठावे उसका नाम या लक्ष्मी जी, जी जिसमें समाहित तो, हूं उसका नाम है मानषाद एक अर्थ एक शब्द हो गया मानषाद हे लक्ष्मी रमन हे लक्ष्मी रमन हे रमा रमन हे सीतापति हे जान की जानी महर्षि कहते मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं आशीर्वाद का मंगलाचरण है मानुषाद आशीर्वाद दे रहे हो क्यों प्रतिष्ठान तुम आगा महा तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त करो कब तक कह स्वती समानत काल तक क्यों मैंने ये समाप्त चूंकी तुमने ये जो दो, दो दो जो एक जोड़ा था दुष्ट का कौंच मेरे दुष्ट इस दुष्ट का जोड़ा था रावण और मंदोदरी का उसमें से एक को तुमने मार दिया अर्थात रावण को मार गिराया संसार में तुमने शांति कर दी इसलिए तुम प्रतिष्ठा प्राप्त करो मैं तुम्हें आशीर्वाद देना मानुषाद प्रतिष्ठान तुम अगम समाह सम कौंच एकम अवधी का मोहितम वैदिक वाणमय के बाद सबसे पहली कविता है सबसे पहली कविता बत्तीस अक्षरों की अरिष्टुप्छंद सबसे पहली कविता है ऐसी में सातों कांड भी है हमारे महानिषाद बालकांड व्याख्या करता हूं प्रतिष्ठा तुम मगम अयोध्या कांड शाश्वती साम हरण कांड यद, यद कौच मिथुनाद एक अवधि काम मोहितम, किसना कांड कौंच सुंदर कांड कौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहित नंगा कांड जगत शास्वती समाह इसी में उत्तरकांड सातो कांड भी इसमें सन्निहित है इस प्रकार से महर्षि के मुख से जब ये श्लोक निकला महर्षि लेकिन सोच रहे मेरे मुख से कैसा निकल गया ये तो पद्य है, है? भरद्वाजी से कहा देखो देखो कितना बढ़िया है पादब्धा अक्षर समी लय समन्विता इसकी पाद चार चरण है चारों चरण में अक्षर बराबर है हाथ में हर एक में आठ आठ अक्षर है और वीणा पर इसको गाया जा सकता है बड़े बने में ये मेरे मुख से कितना अच्छा निकला सोच रहे थे कैसी है? कैसी मेरी मेहनत में करना आ गई सुन लिया करुणा कैसी आ गई मेरे मन में पक्षी को देख करके मेरे मन से ऐसा कैसे निकल गया उसी के तो मैं ब्रह्मा जी महाराज आते हैं ब्रह्मा जी महाराज ने कहा ब्रह्मा जी महाराज जवाए बड़ा स्वागत किया सत्कार किया बड़ा एक बड़ा बढ़िया दिखाई दिखाइए ब्रह्मा जी महाराज आए आज गाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु ब्रह्मा जी महाराज के आने के बाद ये